श्री रामकृष्ण वचनामृत तीस अक्टूबर अठारह परिच्छेद एक ऐहिक ज्ञान अर्थात साइंस डॉक्टर चले गए श्री रामकृष्ण के पास मास्टर बैठे हुए हैं एकांत में बातचीत हो रही है मास्टर डॉक्टर के यहाँ गए थे वही सब बात हो रही है मास्टर श्री रामकृष्ण से लाल मछलियों को इलायची का छिलका दिया जा रहा था और गरी गौरैयों को मैदे की गोलियां। डॉक्टर ने मुझसे कहा तुमने देखा उन्होंने मछलियों ने इलायची का छिलका नहीं देखा इसलिए चली गई पहले ज्ञान चाहिए फिर भक्ति दो एक गौरैया भी मैदे की गोलियों को फेंकते हुए देखकर उड़ गई उन्हें ज्ञान नहीं है इसलिए भक्ति नहीं हुई श्री राम कृष्ण हस्कर उस ज्ञान का अर्थ है अहिक ज्ञान साइंस का ज्ञान मास्टर उन्होंने फिर कहा चैतन्य कह गए हैं बुद्ध कह गए हैं या ईशु कह गए हैं क्या इसीलिए विश्वास करूं यह ठीक नहीं उनके नाती हुआ है नाती का मुंह देखकर वे अपने पुत्र वधू की प्रशंसा करने लगे कहा घर में इस तरह रहती है कि मुझे कहीं आहट भी नहीं मिलती इतनी शांत और लजीली है श्री रामकृष्ण यहाँ की बातें जो जो सोच रहा है क्यों त्यों उसमें श्रद्धा आ रही है एकदम क्या कभी अहंकार जाता है उसमें इतनी विद्या है मान है धन है परंतु यहाँ की स्वयं को इंगित करके बातों से अश्रद्धा नहीं करता